उच्चारण करेंगे ओ जय आचार्य जी और स्वामी जी और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों निर्बल पालक कल मैंने एक पक्ष रखा था अब उससे भिन्न दो पक्ष और मेरे विचार में आए वो आपके सामने मैं रखता हूं परमेश्वर निर्बलों का पालन करने वाला है तो इस बात को समझने के लिए हम लोक में देखते हैं कि कभी किसी पर अत्याचार होता है तो फिर उसकी पालना कैसे होती है मान लेते हैं कि किसी की जमीन है और उसकी जमीन को किसी ने हड़प लिया तो जमीन को हड़प लिया तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा वो व्यक्ति न्यायालय के पास जाएगा पुलिस में अपनी रिपोर्ट लिखाएगा और उसका न्याय होगा और उसको उसकी जमीन मिलेगी और उसको कुछ और भी कुछ अगर न्यायालय से मिलता है उसकी मानहानि के लिए तो उसको वो भी मिलेगा तो इस तरह से उसके मन में क्या भाव आएगा कि राजा की तरफ से न्याय की तरफ से मेरी क्या हुई है पालना हुई है इस तरह से राजा उसका क्या हुआ पालक हुआ तो ठीक इसी प्रकार यदि हम हम हमारे ऊपर किसी के द्वारा अत्याचार होता है और उसका न्यायालय में भी न्याय नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में फिर उस न्या... उस अपराध का जो हमारे ऊपर हुआ है उस अत्याचार का न्याय करने वाला न्यायाधीश परमेश्वर होता है और वह फिर उसका न्याय करता है और जो भी और अतिरिक्त और जो देना होता है वो भी हमें देता है इसी पक्ष में एक और विषय विचारणीय है कि ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि जब कोई अत्याचारी किसी व्यक्ति का मान लो हाथ काट दे और फिर वो न्याय की गुहार करे उसको न्याय भी मिल जाए कुछ उसको सांत्वना पुरस्कार भी कुछ उसको सांत्वना के रूप में उसको कुछ राशि भी मिल जाए लेकिन वो व्यक्ति एक बात तो कहेगा कि भैया जिस समय मेरा हाथ कट रहा था उस समय तुम कहाँ थे अब आपने चलो उसको सजा दे दी मेरे को सांत्वना पुरस्कार दे दिया लेकिन मेरे हाथ चले गए उसकी क्या वैल्यू है उसका उसका क्या होगा मेरे लिए तो पूरे जीवन के लिए समस्या हो गई तो ऐसे में लोक का जो न्यायाधीश है उसकी पूरी तरीके से तो क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं निर्बल पालक के तीसरे पक्ष में आचार्य जी ने जो कल जैसी भूमिका रखी थी उसी विषय को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो भी संसार में है सभी की ये एक स्वाभाविक इच्छा है रहती है इसमें कोई अपवाद नहीं है कि वो अपने से बड़े गुण वाले के साथ रहना पसंद करता है इसमें आपको कहीं भी कोई दोष नहीं दिखाई देगा और ये कोई अनुचित भी नहीं है ये उचित ही है लेकिन बात है यहाँ निर्बलों की कि कोई भी व्यक्ति निर्बल के पास रहना क्यों नहीं चाहता निर्बल के पास कमजोर के पास चाहे वो धन की दृष्टि से हो शारीरिक बल की दृष्टि से हो मानसिक बल की दृष्टि से हो सामाजिक बल की दृष्टि से हो आखिर क्यों नहीं चाहता उसके साथ रहना उसका सीधा सा कारण ये है कि उसको कोई लाभ नजर नहीं आता उसको उसको हर जगह उससे हानि ही नजर आती है कि मैं इसके साथ रहूंगा तो मुझे लाभ क्या होगा ना तो मेरा यश फैलेगा बल्कि मुझे धन और लगाना पड़ेगा धन भी मेरा जाएगा मेरा समय जाएगा और लाभ कुछ होगा नहीं तो ऐसे में ऐसे जो निर्बल हैं लोक में हम देखते हैं कि ऐसे निर्बलों की भी रक्षा के लिए उनकी पालना के लिए भी लोग आते हैं उनकी रक्षा करते हैं अब हम ये देखते हैं कि ईश्वर कैसे ऐसे निर्बलों का पालन करता होगा तो यदि कोई व्यक्ति निर्बल है उसके ऊपर यू सामान्य दृष्टि से देखने पर तो कोई अत्याचार नहीं हो रहा है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं उसकी निर्बलता के हम इस पर विचार करते हैं पहले तो निर्बलता के कारणों में एक तो ये हो सकता है कि उसका वर्तमान का पुरुषार्थ कम हो दूसरा कारण ये हो सकता है कि पहले कभी कई वर्षो पहले उसके ऊपर कोई अत्याचार हुआ हो कोई अन्याय हुआ हो जिसके कारण आज उसके सामने ये स्थिति है कि उसके उसको साधनों का अभाव है तीसरा पक्ष ये हो सकता है कि उसका कर्माशय ऐसा हो कि जिसके कारण उसकी आज यह स्थिति है तो हम इन तीनों बिंदुओं पर विचार करते हैं पहला कि वह अभी वर्तमान में पुरुषार्थ कम कर रहा है तो परमेश्वर की आज्ञा यह है, है कि परमेश्वर ने सारे साधन दिए हैं सारी सुविधाएं दी है जितनी भी आज उसके पास है तो उन साधनों का उन सुविधाओं का अगर वो उपयोग करे और वो पुरुषार्थ करे तो वो आगे बढ़ सकता है और ये परमेश्वर के द्वारा दी हुई ही साधन और सुविधाएं हैं तो इस तरह से वो परमेश्वर निर्बलों का पालक हो सकता है दूसरा जो विचार है कि अगर किसी के द्वारा अत्याचार हुआ है पहले कभी और उसके द्वारा ऐसी परिस्थिति उसके सामने है तो उसका उत्तर तो वही है जो मैंने पहले दिया था कि परमेश्वर उसकी फिर क्षतिपूर्ति करेंगे और इसमें जो तीसरी बात है कि अगर ऐसा है कि उसके पूर्व के कर्माशय के कारण अगर उस उसके अंदर ऐसी साधनों की कमी है तो ऐसे में उसे पुरुषार्थ करना चाहिए लेकिन चूंकि पहले से कर्म उसका फल देने के लिए तैयार हैं कर्म का फल वो दे रहे हैं तो ऐसे में अब वो पुरुषार्थ करेगा तो कर्म का फल तो उसको भोगना पड़ेगा तो उसको उसी स्थिति में तो रहना पड़ेगा लेकिन फिर भी वो पुरुषार्थ करे तो उसको कहीं हद तक उसको संतुलित कर सकता है और इसके अलावा वो उस कर्म के फल को भूकता रहे फिर भूख जाएगा फिर उसके बाद वो पुरुषार्थ तो कर ही रहा है तो फिर उसकी उन्नति हो जाएगी और इसके अलावा चूंकि उसके, उस, उसके पास आज ऐसी स्थिति है परमेश्वर ने आज उसको इतना सबल बनाया है कि वो आज अच्छे कर्म तो कर सकता है चलो आज तो जो भी स्थिति है आज वो अच्छे कर्म करके पुण्य कर्माशय बना के भविष्य में आने वाले समय में तो वो सबल बन सकता है तो मैं सोचता हूँ इस तरह से सारे बिंदुओं पर भी हम विचार करें तो परमेश्वर हर तरीके से हमें निर्बलों का पालक ही नजर आता है ओम शम ओम परमात्मा ओम परमात्मा जो है निर्बल पालक है निर्बलों का भी पालक है मेरी दृष्टि से ऋषि ने ऐसा इसका अर्थ किया है कि जैसे हम संसार में देखते हैं जितने भी संसार के पदार्थ हैं सभी प्राणियों के लिए बनाए हैं जैसे सूर्य है सूर्य का प्रकाश सबलों के लिए भी है और जो निर्बल है उनके लिए भी है जैसे जल है जल भी ऐसे ही है सबल के लिए भी है और निर्बल के लिए भी है और दूसरी दृष्टि से देखें निर्बल पालक यानी कि ईश्वर की दृष्टि से सभी जितने भी जीव हैं वे सब निर्बल निर्बली ही है ईश्वर की दृष्टि ईश्वर निर्बल सब जीव निर्बल है क्योंकि सब में जान की कमी है किसी में बल की कमी है किसी में आत्मा की बल की कमी है किसी में मन के बल की कमी है सबके अंदर कुछ न कुछ कमी जरूर है इसलिए इस ईश्वल सबका जो है ओम सभी को सादर नमस्ते ईश्वर निर्बल पालक है इस बिंदु पे मैं अपनी तरफ से दो तीन विचारों को रखना चाहूंगा सर्वप्रथम ईश्वर निर्बल पालक है कैसे है तो हम विचार करते हैं देखते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए सभी मनुष्यों के लिए चाहे वो निर्बल हो या सबल हो सभी भोग्य उपभोग जो जो साधन हैं, जो वस्तुएं हैं पदार्थ हैं उनको बना करके दिया है वो निर्बलों के लिए भी बनाया है और सबलों के लिए भी बनाया है हाँ इसमें निर्बलों के लिए इतना विशेष हम कह सकते हैं कि जो दुखी हैं जो रुग्ण हैं उनके लिए विशेष औषधियां ईश्वर ने बनाई है वो औषधियां सबलों के काम नहीं आती वो रुगणों के ही काम आती है और वो ईश्वर ने ही बना करके दिए हैं तो इस रूप में हम विचार करें तो देखते हैं कि ईश्वर रुग्णों को जो दुखी हैं उनके लिए साधन उपलब्ध कराए हैं कि वो अच्छे हैं दूसरी बात में हम ये देखते हैं कि ईश्वर ने वेदों में तरह तरह की औषधियों का वर्णन किया है बताया है कि ये औषधियां हैं जिससे आप रुग नहीं होगे वेदों में अग्निहोत्र का विधान किया है ईश्वर का आदेश है ईश्वर का आदेश को पालने से पुण्य होता है धर्म होता है तो इस रूप में कि यदि आप अग्निहोत्र करोगे यज्ञ करोगे तो आप रोग मुक्त हो जाओगे फिर ईश्वर ने रोगों से रोग हमारे ऊपर न हो इसके लिए भी उपदेश दिया है कि तुम अगर तुम निरोग होकर रहो और सारे उपाय बताए हैं तुम गऊ का पालन करो ये उपाय वेद में ईश्वर ने बताए हैं तो गऊ के पालन से हम निरोग होंगे बलयुक्त होंगे पुष्ट होंगे और जो रोग होगा वो मुक्त हो, उससे मुक्त हो जाएंगे फिर एक अन्य बिंदु विचार में आता है कि जैसे ईश्वर ने जो वेदों में उपदेश दिया है कि अपने लिए चक्रवर्ती राष्ट्र का निर्माण करो ये किसका है अब यदि हम आदिम युग पे सोचेंगे प्रार, प्रारंभिक प्राथमिक युग कि जहां से राज्य का निर्माण होता है वो किसकी प्रेरणा से हुआ वेदों की प्रेरणा से हुआ बिल्कुल तर्कयुक्त ये बात है और वो वेदों में किसका आदेश है ईश्वर का आदेश है ईश्वर ने वेदों में आदेश दिया है कि तुम चक्रवर्ती राज्य का निर्माण करो सभी मनुष्यों चक्रवर्ती राज्य का निर्माण किस लिए आखिर इसलिए कि किसी के ऊपर अन्याय न हो सुव्यवस्था हो निर्बलों की रक्षा हो राजा निर्बलों की रक्षा करे क्षत्रिय निर्बलों की रक्षा करे ईश्वर ने चार वर्णों को विभेद बांट करके और वेदों में उनके कर्तव्य कर्मों को बताया है कि ब्राह्मण किसका किसकी रक्षा करे निर्बलों की रक्षा करे किससे, अज्ञान से अज्ञान से, से निर्बलों की रक्षा ज्ञान देकर के करे क्षत्रिय रक्षा करे अन्याय से कैसे शस्त्रों से शस्त्र की परिभाषा करते हुए शास्त्रों में बताया गया है ईश्वर की की बताई हुई परिभाषा है कि धार क्षत्रिये शस्त्रो नार्थ शब्द विवेदिता क्षत्रिय इसलिए शस्त्र धारण करते हैं कि कहीं से आर्थ शब्द करुणा का स्वर किसी के ऊपर अन्याय न हो तो इस रूप में ईश्वर हमारी मदद ये किसकी प्रेरणा है ईश्वर की प्रेरणा है ईश्वर ने ही वेदों में ये क्षत्रियों को आदेश दिया है कि तुम ऐसा करो और ईश्वर का आदेश पुण्य कर्म है या ईश्वर का आदेश ऐसा नहीं कि निष्फल है ईश्वर का आदेश का जो पालन करेगा वो पुण्य कर्म करेगा उसको ईश्वर अतिरिक्त बोनस अंक देंगे उसको अतिरिक्त लाभ देंगे और ईश्वर के आदेश का जो उल्लंघन करेगा उसको दंड देंगे उसको दंडित भी करेंगे दोनों बातें हैं अच्छा वयस हमारे जो वस्तुओं के अभाव हैं उनको वयस को आदेश दिया है कि अब वस्तुओं के अभाव को पूर्ण करो और सूत्र जो सेवा का अभाव है वो सेवा का अभाव को पूर्ण करे तो ये सारे ईश्वर के दिए हुए हैं और राजा सबके ऊपर न्याय करे किसी किसी के ऊपर अन्याय न होने दे तो ये सारे ईश्वर के दिए हुए हैं ईश्वर के बताए हुए हैं तो इस रूप में हम सुच, सुच, समझ सकते हैं कि ईश्वर निर्बलों का बालक है परम परमपिता परमात्मा ने जब से यह सृष्टि बनाई है अभी से सबलों का निर्बलों के ऊपर अत्याचार होता आया है अंतर इतना है कि जब वैदिक राजा होते हैं शासन व्यवस्था ठीक होती है तो कभी सबल कम निर्बलों को सता पाते हैं और कभी व्यवस्था ठीक ना होने के कारण सबलों का साम्राज्य होता है और दुर्बल अधिक अत्याचारित होते हैं उनसे प्रताड़ित होते हैं तो प्रश्न है कि सबलों का निर्बलों का ईश्वर कैसे पालक है तो हर व्यक्ति जो निर्बल है वह अपनी रक्षा चाहता है और उस रक्षा के लिए वो दूसरों की सहायता चाहता है जब सभी ओर से उसको निराशा होती है कहीं किसी भी प्रकार से उसको उसकी रक्षा अनुभव नहीं होती है तब वो ईश्वर को के प्रति ईश्वर की ओर जाता है ईश्वर का स्मरण करता है उससे सहायता की याचना करता है और ईश्वर क्योंकि सर्वगुण संपन्न है तो वह जीव को उसके प्रति हुए अत्याचार के लिए वह उसको सहन शक्ति प्रदान करता है यदि वह सहन शक्ति उस व्यक्ति को ना मिले तो कितना कष्ट होता है हो सकता है वह उसी समय आत्महत्या कर ले अथवा अत्यंत दुखी हो जाए उसका जीवन जीना ही मुश्किल हो जाए ऐसी स्थिति में ईश्वर उसको सहन शक्ति प्रदान करके निर्बल का पालक कहलाता है ऐसा मेरा विचार है ओम ओम हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये निर्बल पालक अलंकारिक वर्णन है क्योंकि निर्बल किसको कहते हैं ये जो कुछ कार्य न करे कार्य ना करे तो क्यार ये क्यों नहीं कर पा रहा है क्योंकि वह पुरुषार्थ नहीं किया कोई कह रहे हैं कि सबल जो होता है और निर्बल के लिए औषधि बनाया सबल वो व्यक्ति क्यों है क्योंकि वह पहले से पुरुषार्थ करके ज्ञान विज्ञान के साथ जो है अपने आप को हर तरह से पुष्ट रखा इसलिए वो सबल है और निर्बल इसलिए उसको कहा जाता है किसी को भी कहा जाता है क्योंकि वह ज्ञान विज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं किया और अपने शारीरिक मानसिक स्थिति को उन्नत नहीं कर पाया इसलिए हम उसे निर्बल कहते हैं एक रूप अगर सूक्ष्म रूप से जैसा हमें प्रतीत होता है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर पुरुषार्थ करता है तो परमात्मा उनकी सहायता करता है ये निर्बल शब्द केवल अलंकारिक है ऐसा प्रतीत होता है परमात्मा केवल सबल का ही सहायक करता है ओम ईश्वर निर्बल पालक है ऐर्षि का ये वचन हमें प्राप्त हो रहा है ईश्वर किस किस प्रकार से निर्बलों का पालक हो सकता है ये कई पक्ष आप लोगों ने रखे उनमें से एक पक्ष कि ईश्वर चूंकि सबका पालक है सबका पालक है इसलिए वो निर्बलों का भी पालक है ये सत्य होते हुए भी इस प्रसंग में नहीं लेना चाहिए नहीं तो सामान्य रूप से यही कह दिया जाता कि ईश्वर पालक है या जब कहा जाता है सर्व रक्षक है निर्बल पालक विशेषण युक्त शब्द का प्रयोग सोदेश्य होना चाहिए ऋषि दयानंद कुछ बात तो देख रहे हैं सर्वपालक से भिन्न कुछ बात देख रहे हैं उनके मन में है इसलिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है दूसरा एक सरलीकृत स्वरूप बताया गया कि हर आत्मा निर्बल है साधन न होने से तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से परमात्मा निर्बल आत्मा का पालक है ये अर्थ भी यहां पर अंगत नहीं है यद्यपि ये, ये सत्य है कि परमात्मा हर आत्मा का पालक है और हर आत्मा निर्बल है अल्प शक्तिमान है तथ्य ठीक होते हुए भी यहां इस प्रसंग में इस संबोधन में इस अर्थ को लेना उचित नहीं है क्योंकि ये तो फिर वही सामान्य अर्थ होता केवल इसके लिए यहां संबोधन देने की आवश्यकता नहीं थी प्रयोजन नहीं बनता है तीसरा प्रयोजन बताया गया परमात्मा निर्बलों का जो वास्तव में निर्बल हैं, वहीं तक सीमित रखते हुए न कि सबलों को लेते हुए जब निर्बलों का पालक कहा तो सबलों से कुछ अतिरिक्त पालना वहां पर होनी चाहिए एक बात दूसरा निर्बलों की पालना सामान्य रूप से समाज में नहीं देखी जाती सबलों का समर्थन देखा जाता है इस बात को बताने के लिए कि परमात्मा निर्बल का भी सहायक है और उनकी विशेष सहायता करता है जिसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया तो इसे बताने के लिए एक मुख्य बात जो आप में से कही ने रखी और उसका संक्षेप ये है कि परमात्मा न्यायकारी होने से निर्बलों का पालक है जब हम निर्बल पालक की बात करते हैं तो वहां ये बात छुपी हुई है कि सबल जब निर्बल असमर्थ के प्रति अन्याय करते हैं तो वहां भी परमात्मा उनकी रक्षा करता है जब जन सामान्य या बलवान अत्याचारी निर्बलों की सहायता नहीं करते अब भी परमात्मा निर्बलों का सहायक होता है बना रहता है जिनके लिए अन्याय हो रहा है जिनकी रक्षा समाज में नहीं देखी जा रही वो रक्षा न होने का मतलब यही है कि अन्याय कर रहा है कोई शोषण कर रहा है यथा योग्य व्यवहार नहीं कर रहा है अपने बल के कारण से निर्बल के साथ ये व्यवहार होंगे तब भी ऐसे व्यक्तियों के साथ भी परमात्मा का पालन गुण बना रहता है तो परमात्मा न्यायकारी है इस दृष्टि से जो जो भी अन्याय होगा उसकी वो पूर्ति करता है क्षतिपूर्ति करता है वहां भी उसकी न्याय व्यवस्था कार्य करती है तो इस दृष्टि से जो बहुत सारी बातें आप में से कही ने कही थी समाहित हो ही जाती एक और बात कही गई कि जब कोई व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार करता है अत्याचार करने का विचार लाता है तो परमात्मा की ओर से उसके मन में भय शंका लज्जा आदि उत्पन्न किए जाते हैं और ऐसा करते हुए परमात्मा अन्याय को रोकने का एक प्रयास करता है और इसके कारण से बहुत सारे व्यक्ति अन्याय अत्याचार अधर्म शोषण करने से बचते भी हैं या कम करते हैं संपूर्ण तो नहीं रुक जाते क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र फिर भी है लेकिन परमात्मा की इस अंत प्रेरणा का प्रभाव व्यापक रूप से है तो जहां अन्याय हो रहा है उस जगह तो इसका लाभ हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहां तो निर्बल के साथ अन्याय हो ही रहा है लेकिन जो बहुत सारा अन्याय निर्बलों के साथ हो सकता था जो रुक गया है नहीं हुआ है वो पालना भी परमात्मा के द्वारा की गई है इस तरह की अंत प्रेरणा के द्वारा इस रूप में हम परमात्मा की निर्बल सहायता स्वीकार कर सकते हैं और एक बात कही गई सज्जनों के मन में निर्बलों की रक्षा की भावना उत्पन्न होती है दया की भावना सहयोग की भावना और उस समय परमात्मा उनके हृदय में आनंद उत्साह प्रदान करता है और ऐसा करने से ये सज्जन व्यक्ति जितनी सहायता करते हैं या जितनी सहायता करते वो बढ़ती है अगर परमात्मा का आनंद उत्साह आदि मन में ना हो तो अपेक्षाकृत सज्जन व्यक्ति भी कम सहायता करेंगे सज्जनों के द्वारा जो निर्बलों की रक्षा होती है राजा न्यायधीश के द्वारा जो सज्ज... निर्बलों की रक्षा होती है सैनिक यह सिपाही अपने जोखिम पर अपने जीवन को दाव में लगा करके भी निर्बल की रक्षा करने में प्रवृत्त तो देखा जाता है ये जो सारी बातें हैं ये जो हो रही हैं मनुष्यों के द्वारा की जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसमें भी परमात्मा की ओर से प्रेरणा उत्साह निर्भयता दी जा रही है इस रूप में भी परमात्मा निर्बलों का सहायक है नहीं तो मात्र मनुष्य इतनी रक्षा नहीं कर सकता जितनी आज हो रही है जितनी भी हो रही है और बहुत रक्षा होती है और परमात्मा ने इसी से ही जुड़ी हुई बात है इसको दूसरे ढंग से हम देखें, परमात्मा ने जो राज्य का विधान किया राजा का विधान किया परमात्मा ने जो न्यायाधीश का विधान किया मनुष्यों के द्वारा जो न्याय व्यवस्था की जाती है उसमें भी परमात्मा का परोक्ष सहयोग है इस रूप में भी निर्बलों की बहुत सहायता होती है तो ये कुछ बातें तो आपकी ओर से आई ही गई हैं और इस रूप में परमात्मा निर्बलों का सहायक है और पुरुषार्थ की प्रेरणा साधनों का देना इत्यादि जो बातें हैं वो वैसे सब पे घटती हैं लेकिन फिर भी निर्बलों के साथ भी वो विद्यमान है इस अंश में हम उन्हें ले सकते हैं अब इसके अलावा और भी बहुत सी दृष्टियों से हम देख सकते हैं इतने भी प्राणी हैं उन पर बलवान अन्य प्राणी कुछ न कुछ अपना स्वार्थ प्रयोजन के लिए करते रहते हैं वो भी ईश्वर की ही व्यवस्था है एक तरह से एक जीव का दूसरा जीव भोजन होता है उनके प्रयोजन सिद्ध होते हैं और उसमें एक व्यक्ति को का जीवन जाता हुआ हमें दिखाई देता है और ये सब सबल के द्वारा दुलबर के प्रति ही किया जाता है बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी छोटी नहीं खा सकती और यदि छोटी कुछ बड़ी को कर भी रही है तो उतने अंश में उसकी समर्थता होगी ये सब जो है इतना होते हुए भी हर प्राणी को अपना जीवन बचाने के लिए कुछ न कुछ सहायता कुछ न कुछ साधन परमात्मा के द्वारा दिए गए पक्षी को मारने वाले कितने भी हो कुत्ता हो बिल्ली हो दूसरे पक्षी हो तो थलचरों से बचने के लिए इन पक्षियों के पास में पंख है वो उड़ जाते हैं इस सुरक्षा का उपाय उनको दे रखा है चील बाज आदि बड़े पक्षी दूसरे छोटे पक्षियों को मारते हैं तो छोटे पक्षियों के पास में चतुराई दे रखी है वो कलाबाजी करके बच जाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और पेड़ों में कहीं भी घुस जाते हैं जहां ये बड़े पक्षी नहीं प्रवेश कर सकते उनका रंग ऐसा बनाया है उनके पंखों का शरीर का रंग ऐसा बनाया है कि दूर से वो पकड़ में नहीं आ सकते आसानी से पकड़ में नहीं आ सकते ये उनकी सुरक्षा का उपाय परमात्मा ने दिया है एक अत्यंत निर्बल चींटी भी हो उसको भी परमात्मा ने काटने की सामर्थ्य दी है और वो अब इस तरह अपने को बचा सकती हैं कहीं कोई कुछ करे तो वो काटने लगेंगे तो व्यक्ति भागेगा बच जाएगा बचने की संभावना है इच्छू छोटा सा है लेकिन उसको डंक दिया है सांप को पैर नहीं है उड़ नहीं सकता है उसको फुफकारने की सामर्थ्य दी है उसमें ड मारने की सामर्थ्य दिए उसमें विश दिया है कितने ऐसे प्राणी हैं जो आक्रामक के आने पर कुछ विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हैं कुछ रसायन छोड़ते हैं कुछ एसिड छोड़ते हैं वो तो प्राणी भाग जाता है कोई रुद्र रूप बना लेते हैं हैं असमर्थ मछली ऐसी होती है छोटी सी दूसरा कोई आता है तो पानी पी करके फूल जाती है कांटे निकल जाते हैं उसमें गुपारे की तरह ताकि दूसरा डर जाए इसका विशाल खाए देख के चले जाते रक्षा का उपाय है दुर्बल की भी रक्षा की जा रही है प्रणियों के लिए बिल बनाने की व्यवस्था दे दी है जमीन में वो जमीन में प्रवेश कर जाते हैं अब दूसरे बड़े प्राणी जो बलवान हैं उनसे उनको नहीं मार सकते अंदर चले जाते हैं कीड़े मकोड़े सर्प चूहे ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जिनकी जो ऐसी ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि वो अपनी रक्षा कर सकते हैं कोई कितना भी निर्बल हो कितना भी निर्बल हो प्राणी सब जगह कुछ न कुछ रक्षा का उपाय परमात्मा ने दिया हुआ है यद्यपि वो अपनी जगह पे सीमित होता है लेकिन फिर भी रक्षा का उपाय है और वो वहां बचते हैं बच सकते हैं वो व्यवस्था परमात्मा ने दे रखी है प्राणियों में छोटे बच्चे होते हैं वो निर्बल होते हैं वो कुछ कह भी नहीं सकते लेकिन फिर भी माता पिता में मनुष्यों में भी और अन्य प्राणियों में भी अधिकांश में ये व्यवस्था पैदा की गई है कि माँ में बच्चे के प्रति राग होगा ही प्रेम होगा ही स्नेह होगा ही वो छोड़ नहीं सकती उसको जब तक कि कोई बहुत विशेष प्रबल बाधक कारण ना हो जाए अपवाद देखे जाते हैं नवजात शिशु को भी मां छोड़ सकती है अपने स्वार्थ के कारण से अन्य किसी प्रयोजन से लेकिन सामान्यतया परमात्मा ने यह व्यवस्था पैदा की ही है माता पिता को अपने बच्चे से प्रेम होगा ही वो उसकी रक्षा करेंगे ही पशु पक्षियों में भी देखा जाता है यद्यपि पशु पक्षी बल के आधार पे कार्य करते हैं लेकिन हाथियों के बीच में देखेंगे तो छोटे बच्चे के लिए वो सब रक्षा करते हैं चारों तरफ घेर के चलते हैं झुंड की रक्षा करते हैं बलवान आगे चलते हैं जब हिरणी के बच्चे के पीछे शेर आता है तो हिरणी शेर के लिए भी घातक हो जाती है उसे लड़ पड़ती है अपनी जीवन को नौछावर कर देती है बच्चे को बचाने के लिए उसका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होने वाला है पशुओं में तो बच्चे निकल जाते हैं इधर उधर कोई तो विशेष रहता नहीं विशेष सहायता नहीं होती मनुष्यों में तो हम फिर भी समझ लें कि बच्चे बुढ़ापे में सेवा करेंगे सहायता करेंगे पशुओं में तो ये नगण्य प्राय है लेकिन फिर भी मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपनी जान बचा लगा देती है संघर्ष करती है यदि वो बच्चा नहीं होता तो शेर आता तो वो भागती लेकिन अब नहीं भागती अनेक पशु ऐसे देखे जाते हैं इसी तरह परमात्मा ने अन्य प्राणियों में जो भी सामर्थ्य दी है आप उनके सींग देख सकते हैं वो उनकी रक्षा के उपाय हैं। उनके दौड़ने की क्षमता देख सकते हैं जो दुर्बल है वो बहुत भाग सकते हैं ये भागना भी उनके लिए एक रक्षा का उपाय है तो विविध प्रकार से परमात्मा ने निर्बलों की भी रक्षा की है कछुए को देखेंगे तो वो तेज चल नहीं सकता कोमल होता है ऊपर तो से उसको बहुत कठोर कवच दिया है उसकी रक्षा करता है झाऊ झाऊछुआ होता है उस पर कांटे कांटे होते हैं तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि परमात्मा ने हर निर्बल को रक्षा के कुछ न कुछ उपाय अवश्य दिए हैं और वो प्रयत्न करते हुए दिखाई भी देते हैं उससे अपनी रक्षा भी करते हैं पर बाकी व्यवस्था भी परमात्मा की है दूसरे प्राणी भी जीवित रहते हैं और वो उनको भक्षण भी करते हैं और उन पर अन्याय अत्याचार भी होता है मनुष्यों में ये सब होते हुए भी परमात्मा निर्बलों का पालक तो सदैव है मूल उत्तर जो है वो तो कर्मफल व्यवस्था वाला है ईश्वर चूंकि न्यायकारी है और न्याय करेगा इस रूप में हम आश्वस्त रह सकते हैं और वो पालना हमारी करता है बाकी ये विभिन्न रूपों में भी परमात्मा की व्यवस्था हम देख सकते हैं तो कोई भी कितना भी निर्बल हो उसके ऊपर संसार के कोई भी व्यक्ति कितना भी अत्याचार करें कितनी भी विषम स्थिति आ जाए लेकिन एक आर्य को एक धार्मिक को ये विश्वास रखना चाहिए कि मैं कितना भी निर्बल हूं लेकिन परमात्मा की रक्षा परमात्मा का पालन तो अब भी मेरे साथ में है वो कभी छूट नहीं सकता है। वो रक्षा कर रहा है और मेरी रक्षा करेगा हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता नहीं होती कहीं ना कहीं निर्बलता होती ही है वो अपने को असमर्थ समझता ही है किसी समय नहीं समझता तो अन्य किसी समय तो वो निर्बल समझता ही है परिस्थितियां ऐसी बनती है कभी अपने को सर्वशक्तिमान समझता हो लेकिन कभी निर्बल असहाय दीन भी वो हो सकता है हम कभी भी किसी भी स्थिति में रहें आज भले ही निर्बल प्रतीत न होते हो लेकिन कभी भी हम जब निर्बल होंगे वृत्त होंगे रुग्ण होंगे अकेले होंगे असहाय होंगे वहां भी उस निर्बल अवस्था में भी परमात्मा मेरा पालक है ये भाव मन में रहे तो जब भी हम निर्बल स्थिति में पहुंचे भविष्य में निर्बलता के पहुंचने के प्रति जो हमारे मन में भय रहता है तब क्या होगा आज बहुत सारे पालक हमें दिखाई देते हैं बहुत सारी भौतिक वस्तुएं रक्षा के लिए दिखाई देती हैं, पर यह भी दिखाई देता है ये कभी भी जा सकते हैं कभी नाराज हो सकते हैं ये सब मेरे से छिन सकता है तब क्या होगा ये हमारे भय का बड़ा कारण होता है और मनुष्य इस सब के लिए बहुत प्रयत्न करता है बहुत प्रयत्न करता है और इतना प्रयत्न करने लग जाता है कि इसी में ही सारा समय उसका चला जाता है भविष्य में होने वाले भय को हानि को बचाने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करता है और इसी में लगा रह करके वो वर्तमान की जो उन्नति की जा सकनी है उसको भी छोड़ देता है भविष्य के लिए धन इकट्ठा करेगा तो उसी में लग जाएगा सुरक्षा के लिए लगेगा तो इतने अधिक उपाय करेगा कि बस उसी में ही सारा उसका धन समय लग जाएगा और कुछ नहीं खाना पीना और भविष्य के लिए सुरक्षा करना और कोई प्रगति नहीं इस अति में जाने की हमें आवश्यकता नहीं भविष्य के लिए भविष्य की आशंका के लिए इतना धन इकट्ठा करना अनाज इकट्ठा करना इतनी सुरक्षा रखना कि स्टिन गने लगा लिए और फिर टैंक भी ले आए फिर हवाई जहाज भी लाओ और रडार लगाओ और ये किला बना दो ये सब सुरक्षा की कल्पना हम करें हम कर नहीं सकते और करेंगे तो इसी में लगे रह जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते तो जितनी हमारी अभी सामर्थ्य है जितना कुछ समय हम अपनी सुरक्षा के लिए निकाल सकते हैं उतना तो अवश्य निकालना चाहिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी सुरक्षा में ही लग जाएं। धन भी आवश्यक है लेकिन उतना ही जितने से आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं, बाकी समय तो हमें अपनी आत्मिक उन्नति में आध्यात्मिक उन्नति में लगाना है तो जितना समय सामर्थ्य हमारे पास है उतना सुरक्षा आदि रखते हुए अपना कार्य उन्नति हम करते रहें भविष्य के लिए अनावश्यक चिंताओं में न जाएं हमारे पास बहुत अधिक साधन नहीं है और कोई हमारी हानि कर देता है हमसे कुछ छीन ले जाता है हो सकता है अब उसकी चिंता न करके हम यहां पर निर्बल पालक परमात्मा को मान सकते हैं अब हर व्यक्ति पिस्तौल लेके नहीं चल सकता कि कोई मेरे से रुपए छीन लेगा कुछ और हो जाएगा इसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है एक सामान्य व्यवस्था बनी हुई है एक सामान्य सुरक्षा हम रखेंगे अब फिर भी अगर कुछ हो जाता है अब हमें विश्वास है कि परमात्मा निर्बल पालक है यदि मेरे साथ अन्याय अत्याचार हुआ भी अपने सामान्य ठीक ठीक पुरुषार्थ के करने के बाद भी तो परमात्मा मेरा पालक है तो परमात्मा को निर्बल पालक स्वीकार करते हुए हम बहुत सारे भयों से मुक्त रहते हुए अनावश्यक प्रयत्न से बचते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य जीवन के लक्ष्य को कर सकते हैं उसमें प्रयत्न कर सकते हैं तो निर्बल पालक की संबोधन परमात्मा को निर्बल पालक स्वीकार करना हम सबके लिए बहुत शांतिदायक है हम सबकी उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है कि भाव हमारे मन में अवश्य रहना चाहिए कि परमात्मा निर्बल पालक है ओम का उच्चारण करेंगे ओ।